महाभारत आदि पर्व आदिपर्व चतुष्टीतमोध्याय सती शकुंतला का अपने पति के पास जाना विप्रवास कृषादीनरा मलिन वासपरा स्तुष्यी दरिद्र धनलाभवत जो परदेश में रहकर अत्यंत दुर्बल हो गए हैं जो दीन और मलिन वस्त्र धारण करने वाले हैं वे दरिद्र मनुष्य भी अपनी पत्नी को पाकर ऐसे संतुष्ट होते हैं मानो उन्हें कोई धन मिल गया हो सुसंरब्धो पिराणाम न कुर्याद प्रिय न रह रतिम प्रीतिम च धर्मम चास्वायत्तम रति प्रीति तथा धर्म पत्नी के ही अधीन है ऐसा सोचकर पुरुष को चाहिए कि वह कुपित होने पर भी पत्नी के साथ कोई अप्रिय अप्रिवर्ता न करे आत्मनोर्धमिति स्रोतम सार्षति धनम प्रजा शरीरम लोकयात्रां यात्रा वही धर्मम सर्गमृषिन् पितृ पत्नी अपना आधा अंग है यह श्रुति का वचन है वह धन प्रजा शरीर लोक यात्रा धर्म स्वर्ग ऋषि तथा पितर इन सब की रक्षा करती है आत्मनो जन्म क्षेत्रम पुण्यम राम सनातनम ऋषिनामपिका शक्ति सृष्टम रामा मृत प्रधान पति के आत्मा के जन्म लेने का सनातन पुण्य क्षेत्र है ऋषियों में भी क्या शक्ति है कि बिना स्त्री के संतान उत्पन्न कर सके प्रतिपद्य यदा सूनुणुठित पितुराशिषे तेंगे किमस्त्यधिकम ततः जब पुत्र धरती की धूल में सना हुआ पास आता और पिता के अंगों से लिपट जाता है उस समय जो सुख मिलता है उससे बढ़कर और क्या हो सकता है सत्व स्वयन प्राप्त साषम सुत प्रेक्ष कटाक्षेण किमते अंडारे बिभ्रती स्वाति नी पिपीलि न भरे था कथम नो धर्मसन स्वत्मज देखिए आपका यह पुत्र स्वयं आपके पास आया है और प्रेम पूर्ण तिरछे चितवन से आपकी ओर देखता हुआ आपकी गोद में बैठने के लिए उत्सुक है फिर आप किस लिए इसका तिरस्कार करते हैं चीटियाँ भी अपने अंडों का पालन ही करती हैं उन्हें फोड़ती नहीं फिर आप धर्मज्ञ होकर भी अपने पुत्र का भरण पोषण क्यों नहीं करते ममा अंडा नित कोकिलान पिबासा किं पुनः स्व न मेथा सर्वपुत्र मिदृश्य मलयाचंदनम जात अतिशीत वदी वही सशोरा लिंग्यम से ये मेरे अपने ही अंडे हैं ऐसा समझकर कौवे कोयल के अंडों का भी पालन पोषण करते हैं फिर आप सर्वज्ञ होकर अपने से ही उत्पन्न हुए ऐसे सुयोग्य पुत्र का सम्मान क्यों नहीं करते लोग मलयागिर के चंदन को अत्यंत शीतल बताते हैं परंतु गोद में सटाए हुए शिशु का स्पर्श चंदन से भी अधिक शीतल एवं सुखद होता है न साम न पाम स्म तथा विध शिशोर लिंग्य महारस्य स्पर्श सुनोर यथा सुख अपने शिशुपुत्र को हृदय से लगा लेने पर उसका स्पर्श जितना सुखदायक जान पड़ता है वैसा सुखद स्पर्श न तो कोमल वस्त्रों का है न रमणीय सुंदरियों का है और न शीतल जल का ही है ब्राह्मणो द्विपदाम श्रेष्ठो गौरवरिष्ठा चतुपदाम गुरुर्गरीयसा श्रेष्ठ पुत्र स्पर्शवता मनुष्यों में ब्राह्मण श्रेष्ठ है चतुष्पदों में चौपायों में गौश्रेष्ठतम है गौरवशाली व्यक्तियों में श्रेष्ठ है और स्पर्श करने योग्य वस्तुओं में पुत्र ही सबसे श्रेष्ठ है स्पर्शतुताम सम्लिष्य पुत्रो यम प्रियदर्शन पुत्र स्पर्शा सुख स्पर्शो लोके नवेद्य आपका यह पुत्र देखने में कितना प्यारा है या आपके अंगों से लिपटकर आपका स्पर्श करे संसार में पुत्र के स्पर्श से बढ़कर सुखदायक स्पर्श और किसी का नहीं है त्रि सुवर्ष सुपूर्णेश प्रजाता मरिंदम एवं कुमारम राजेन्द्र तब शोक विनाशनम आरहता शत संख्य पौरव शत्रुओं का दमन करने वाले सम्राट मैंने पूरे तीन वर्षों तक अपने गर्भ में धारण करने के पश्चात आपके इस पुत्र को जन्म दिया है यह आपके शोक का विनाश करने वाला होगा पौरव पहले जब मैं सौर में भी सौर में थी उस समय आकाशवाणी ने मुझसे कहा था कि यह बालक सौ अश्वेध यज्ञों का अनुष्ठान करने वाला होगा ननु नामांकमारोप्य स्नेहा ग्रामांतरम गता मुरपुत्रानुपाघ्राय प्रतिनिमान प्राय देखा जाता है कि दूसरे गांव की यात्रा करके लौटे हुए मनुष्य घर आने पर बड़े स्नेह से पुत्रों को गोद में उठा लेते हैं और उनके मस्तक सूं आनंदित होते हैं वे दे बदन्ति मम मंत्र ग्रामम दि जात कर्मणि कर्म पुत्राणाम तबापे तथा पुत्रों के जात कर्म संस्कार के समय वेदज्ञ ब्राह्मण जिस वैदिक मंत्र समुदाय का उच्चारण करते हैं उसे आप भी जानते हैं अंगा दंगा संभवशे हृदय आत्मा वे पुत्र नाम भासि नीव सरद उस मंत्र समुदाय का भाव इस प्रकार है हे बालक तुम मेरे अंग अंग से प्रकट हुए हो हृदय से उत्पन्न हुए हो तुम पुत्र नाम से प्रसिद्ध मेरे आत्मा ही हो अतः वस्त्र तुम सौ वर्षों तक जीवित रहो जीवित तदीन मे संय सरदाम सरता मेरा जीवन तथा अक्षय संतान परंपरा भी तुम्हारे ही अधीन है अतः पुत्र तुम अत्यंत सुखी होकर सौ वर्षों तक जीवन धारण करो तदंगे पुरसो प्रसूत बालक आपके अंगों से उत्पन्न हुआ है मानो एक पुरुष से दूसरा पुरुष प्रकट हुआ है निर्मल सरोवर में दिखाई देने वाले प्रतिबिंब की भांति अपने द्वितीय आत्मा रूप इस पुत्र को देखिए यथा यथावनी गार्जपत्याणीय ते तथा प्रसू तोयम तमेक संविधा मृगावकृष्टे न पुरा मृगधाम मृगयाता अहम आसाधिता राजुरा श्रम जैसे गारहपथ्य अग्नि से आह्वनी अग्नि का प्रणयन प्रागट्य होता है उसी प्रकार यह बालक आपसे उत्पन्न हुआ है मानो आप एक होकर भी अब दो रूपों में प्रकट हो गए हैं राजन आज से कुछ वर्ष पहले आप शिकार खेलने वन में गए थे वहाँ एक हिंसक पशु के पीछे आकृष्ट हो आप दौड़ते हुए मेरे पिताजी के आश्रम पर पहुँच गए जहाँ कुमारी कन्या को आपने गंधर्व विवाह द्वारा पत्नी रूप में प्राप्त किया उर्वशी पुर्वचित सहजन चमेन विश्वाची चृताची चेवापसा वराह उर्वशी पूर्वचि सजनया मेनका विश्वाची और भृताची ये छ असरा ही अन्य सब अन्यप्सराओं में श्रेष्ठ हैं तासाम ताका ब्रह्मजोंवरापसरा दिवस संप्राप्य जगति विश्वामित्र जी जनत उन सब में भी मेनका नाम वाली अपसरा श्रेष्ठ है क्योंकि वह साक्षात ब्रह्मा जी से उत्पन्न हुई है उसी ने स्वर्ग स्वर्गलोक से भूतल पर आकर विश्वामित्र जी के संपर्क से मुझे उत्पन्न किया था श्रीमान ऋषि धर्म परो वैश्वानर नर इवा पर ब्रह्मझोनि कृषो नाम ब्रह्मझोनि कुशो नाम विश्वामित्र पितामह कुशस् पुत्रो बलवान कुशनाभस् धाक गाधिस्तोराजन विश्वामित्रुगा एवं विध पिता राज महाराज पूर्व में कुश नाम से प्रसिद्ध एक धर्मपरायण तेजस्वी महर्षि हो गए हैं जो दूसरे अग्निदेव के समान प्रतापी थे उनकी उत्पत्ति ब्रह्मा जी से हुई थी वे महर्षि विश्वामित्र के प्रतामह थे कुछ के बलवान पुत्र का नाम कुशनाभ था वे बड़े धर्मात्मा थे राजन कुशनाभ के पुत्र गाधी हुए और गाधी से विश्वामित्र का जन्म हुआ ऐसे कुलीन महर्षि मेरा पिता है और मेनका मेरी श्रेष्ठ माता है सामवत प्रस्थे सुसुवे मेन काह चमाम जाता परात्मा जमीवा सती उस मेनका अप्सरा ने हिमालय के शिखर पर मुझे जन्म दिया किंतु वह असद व्यवहार करने वाली अप्सरा मुझे पराई संतान की तरह वहीं छोड़कर चली गई पक्षिणा पुण्यवंतस्ते सहिता धर्म तस्तरा पक्षरभीगुप्ता च तस्मा दश्मी तथम ऋषि दुर्दृष्टा काश्यपेन महात्म जलाहोत्र गृष्वा तो पक्षिण न्यासूतावेह्रदधुर्मा दयावत स मारणिमिवादा सश्रम उपांगमत साज्नु महर्षिनां तेन वा स्वुतेवाहम राज परमर्षिण विश्वामसुताचाहम वर्धिता मुनी यौवने च चुष्टवा नीम नृप आश्रम पर्णशलायां कुम विजने वले धात्र प्रचोदतां शुंडे पिता विरहीता मिथ वागिस्वं तूनिता अपत्यामचूचु अकार्षिश्र धर्म कामने गंधर्वण विवासेन विधि पाणी अग। पाणीमग्रह साह कुम चत्यवादीधर्म च पुरस्कृत्य पुरस्कृत तामद गता तस्माहते संसुत वच स्वधर्म पृष्ठतः पर मुपस्थितान्नाथ लोकनाथ स्व नाहतिगस वे पक्षी भी पुण्यवान हैं जिन्होंने एक साथ आकर उस समय धर्मपूर्वक अपने पंखों से मेरी रक्षा की शकुंतों अर्थात पक्षियों ने मेरी रक्षा की इसलिए मेरा नाम शकुंतला हो गया तदनंतर महात्मा कश्यप नंदन कर्ण की दृष्टि मुझ पर पड़ी वे अग्निहोत्र के लिए जल लाने हेतु उधर गए हुए थे उन्हें देखकर पक्षियों ने उन दयालु महर्षियों को महर्षि को मुझे धरोहर की भांति सौंप दिया वे मुझे अरणि अर्थात शमी भांति लेकर अपने आश्रम पर आए राजन महर्षि ने कृपापूर्वक अपनी पुत्री के समान मेरा पालन पोषण किया नरेश्वर इस प्रकार मैं विश्वामित्र मुनि की पुत्री हूँ और महात्मा कर्ण ने मुझे पाल पोष बड़ी किया है आपने युवावस्था में मुझे देखा था निर्जन वन में आश्रम की पर्ण के भीतर सोने स्थान में जबकि मेरे पिता उपस्थित नहीं थे विधाता की प्रेरणा से प्रभावित मुझकुमारी कन्या को आपने अपने मीठे वचनों द्वारा संतानोत्पादन के निमित्त सहवास के लिए प्रेरित किया धर्म अर्थ एवं काम की ओर दृष्टि रखकर मेरे साथ आश्रम में निवास किया गांधर्व विवाह की विधि से आपने मेरा पाणी ग्रहण किया है वही मैं आज अपने कुलशील सत्यवादिता और धर्म को आगे रखकर आपकी शरण में आई हूँ इसलिए पूर्वकाल में वैसी प्रतिज्ञा करके अब उसे असत्य न कीजिए आप जगत के रक्षक हैं मेरे प्राणनाथ हैं मैं सर्वथा निरपराध हूँ और स्वयं आपकी सेवा में उपस्थित हूँ अतः अपने धर्म को पीछे करके मेरा परित्याग न कीजिए किम नु कर्मा शुभम पूर्व कृतवत्यन्न जन्म ले यद हम बांधव मैंने पूर्व जन्मांतरो में कौन सा ऐसा पाप किया था जैसे बाल्यावस्था में तो मेरे बांधवों ने मुझे त्याग दिया और इस समय आप पतिदेवता के द्वारा भी मैं त्याग दी गई कामम त्वया परित्यक्तामी सोमाश्रम एवं तो बालम संत्य तुम नारहस्यात्मा महाराज आपके द्वारा स्वेच्छा से त्याग दी जाने पर मैं पुनः अपने आश्रम को लौट जाऊंगी। किंतु अपने इस नन्हे से पुत्र का त्याग आपको नहीं करना चाहिए दुश्य उच न पुत्रम अभिजाभी तयि जात शकुंतले असत्यवचना नार्य कस्ते श्रद्धा से ते वच नैन का निर्क्रोषा बंधक जननी तव यहां वह पृष्ठे निर्माल्य मजोज्जिता दुष्यंत बोले शकुंतले मैं तुम्हारे गर्भ से उत्पन्न इस पुत्र को नहीं जानता स्त्रियां प्रायः झूठ बोलने वाली होती हैं तुम्हारी बात पर कौन श्रद्धा करेगा तुम्हारी माता वेश्या मेनका का बड़ी क्रूर हृदय है जिसने तुम्हें हिमालय के शिखर पर निर्माल्य की तरह उतार फेंका है सचापी निर्णुक्रोहश क्षत्रो पिता तव विश्वामित्र ब्राह्मणत्वे काम वसंगत और तुम्हारे क्षत्रिय जाति पिता विश्वामित्र भी जो ब्राह्मण बनने के लिए लालायत थे और मेनका को देखते ही काम के अधीन हो गए थे बड़े निर्दयी जान पड़ते हैं मेनका सरसा श्रेष्ठ मर्ष नाम पिता चते तयोरपत्यम कस्मात्मचली वह प्रभा सही मेनका अप्सराओं में श्रेष्ठ बताई जाती है और तुम्हारे पिता विश्वामित्र भी महर्षियों में उत्तम समझे जाते हैं तुम उन्हें दोनों की संतान होकर देवचारिणी स्त्री के समान क्यों झूठ बातें बना रही हो असध्येयम इदम वाक्यम कथय तीर्ण लज्ज से विशेष तो मत्सकाशे दुष्टताप से गम्यताम दुष्ट तुम्हारी यह बात श्रद्धा करने की योग्य नहीं है इसे कहते समय तुम्हें लज्जा नहीं आती विशेषता मेरे समीप ऐसी बातें कहने में तुम्हें संकोच होना चाहिए दुष्ट तपस्वनी तुम चले जाओ यहाँ से क्वहर्षि सचैवाग साफ़ सापसरा क्वच मेढका क्वच तमेव कृपणा तापसी वेशधारिणी कहाँ वे, कहा वे मुनिशिरोमणि महर्षि विश्वामित्र कहाँ अप्सराओं में श्रेष्ठ मेनका और कहाँ तुम जैसी तापसी का वेश धारण करने वाली दीन ही नारी अति का पुत्रो बालोति बलवान कथमल्पे न साल स्तंभ इवो गतः तुम्हारे इस पुत्र का शरीर बहुत बड़ा है बाल्यावस्था में ही यह अत्यंत बलवान जान पड़ता है इतने थोड़े समय में यह साखु के खंभे जैसा लंबा कैसे हो गया सुनिकृष्टाच तेजोनि पुंसली वह प्रभास से यदीक्षया कामरागा जाता मे नसी तुम्हारी जाति नीच है तुम कुलता जैसी बातें करती हो जान पड़ता है मेनका ने अकस्मात भोगा शक्ति के वशीभूत होकर तुम्हें जन्म दिया है सर्वे तत्परोम में यतत्व वरसी तापसी ना हम ताम यथेष्टम गम्यताम तयाम तुम जो कुछ कहती हो वह सब मेरी आंखों के सामने नहीं हुआ है तापसी मैं तुम्हें नहीं पहचानता तुम्हारी जहाँ इच्छा हो वहीं चली जाओ शकुंतलो वाचन राजन सरसप मात्राणी परिचिद्राणी पश्यसी आत्मनो बिल्ल मात्राणी पश्यन लपना पश्यसी ने कहा राजन आप दूसरों के सरसों बराबर दोषों को तो देखते रहते हैं किन्तु अपने बेल के समान बड़े बड़े दोषों को देखकर भी नहीं देखते मेनका त्रिदसे स्वयह त्रिदशा ममई वो दिख्यते जन्म दुष्यंत तव तो जन्म न मेनका देवताओं में रहती है और देवता मेनका के पीछे चलते हैं उसका आदर करते हैं उसी मेनका से मेरा जन्म हुआ है अतः महाराज दुष्यंत आपके जन्म और कुल से मेरा जन्म और कुल बढ़कर है क्षिता बठथि राजेंद्र अंतरिक्षेतराम्य हम आबजोर अंतरम पश्य मेरु सरसपोरि राजेंद्र आप केवल पृथ्वी पर घूमते हैं किंतु मैं आकाश में भी चल सकती हूँ तनिक ध्यान से देखिए मुझ में और आप में सुमेरु पर्वत और सरसों का सा अंतर है महेन्द्र से कुबेर से यम से वरुण से भवन्युसया भी प्रभाव पश्चिमेंप नरेस्तर मेरे प्रभाव को देख लो मैं इंद्र कुबेर यम और वरुण सभी के लोकों में निरंतर आने जाने की शक्ति रखती हूँ सत्य प्रवादो यम यम प्रभक्षाते नघ द दर्शनार्थम न द्वेशाश्रुवा तम छमर्सी अनघ लोक में एक कहावत प्रसिद्ध है और वह सत्य भी है जिसे मैं दृष्टांत के तौर पर आपसे कहूंगी द्वेश के कारण नहीं अतः उसे सुनकर क्षमा कीजिएगा विपो यदादर्शे नात्मन पश्यते मुखम मनते तबदात्म अनेपववत्तर कुरूप मनुष्य जब तक आइने में अपना मुँह नहीं देख लेता तब तक वह अपने को दूसरों से अधिक रूपवान समझता है यदा स्व मुखादर्शे विकृतम सौ विभिक्षते तदातर बिजाड़ीते आत्मा चेतरम जनम किंतु जब कभी आईने में वह अपने विकृत मुख का दर्शन कर लेता है तब अपने और दूसरों में क्या अंतर है यह उसकी समझ में आ जाता है अतीव रूप सम्पन्नो न कंचित मनते अतीव जलपन भवतीह भवती जो अत्यंत रूपवान है वह किसी दूसरे का अपमान नहीं करता परंतु जो रूपवान न होकर भी अपने रूप की प्रशंसा में अधिक बातें बनाता है वह मुख से खोटे वचन कहता और दूसरों को पीड़ित करता है मूर्खो ही जलपताम पुंसा कृवा शुभ अशुभ वाक्यम आदत्ते पुरी वसु कर मूर्ख मनुष्य परस्पर वार्तालाप करने वाले दूसरे लोगों की भली बुरी बातें सुनकर उनमें से बुरी बातों को ही ग्रहण करता है ठीक वैसे ही जैसे सुवर अन्य वस्तुओं के रहते हुए भी विष्ठा को ही अपना भोजन बनाता है प्राग्यस्तु जलपताम पुंसा श्रुवा वाच शुभाशुभा गुणवत्वाच महादत्ते हंस क्षीरम्यवाम भसह परंतु विद्वान पुरुष दूसरे वक्ताओं के शुभाशुभ वचन को सुनकर उनमें से गुणयुक्त बातों को ही अपनाता है ठीक उसी तरह जैसे हंस पानी को छोड़कर केवल दूध ग्रहण कर लेता है अन्यान परिवधन साधुर्यथा ही परितप्यते तथा परिवधन संतुष्टो भवती दुर्जन साधु पुरुष दूसरों की निंदा का अवसर आने पर जैसे अत्यंत संतप्त हो उठता है ठीक उसी प्रकार दुष्ट मनुष्य दूसरों की निंदा का अवसर मिलने पर बहुत संतुष्ट होता है अभिवाद्य यथा वृद्धां सतो गच्छतिवृत्ति एवं सन्जन्कृष्य मूर्खो भूति सुखम जीवंतोषा मूर्खादोषादर्शिन यत पर हो तथा विधान जैसे साधु पुरुष बड़े बूढ़ों को प्रणाम करके बड़े प्रसन्न होते हैं वैसे ही मूर्ख मानव साधु पुरुषों की निंदा करके संतोष का अनुभव करते हैं साधु पुरुष दूसरों के दोष न देखते हुए सुख से जीवन बिताते हैं किंतु मूर्ख मनुष्य सदा दूसरों के दोष ही देखा करते हैं जिन दोषों के कारण दुष्टात्मा मनुष्य साधु पुरुषों द्वारा निंदा के योग्य समझे जाते हैं दुष्ट लोग वैसे ही दोषों का साधु पुरुषों पर आरोप करके उनकी निंदा करते हैं अतो हाशतरम लोह के किंचद विद्य थे दुर्जन मिथ्याह दुर्जन सज्जन स्वयं संसार में इससे बढ़कर हँसी की दूसरी कोई बात नहीं हो सकती कि जो दुर्जन हैं वे स्वयं ही सज्जन पुरुषों को दुर्जन कहते हैं सत्य धर्मच्युतात्ंस क्रुद्धा दासी विषादिव अनासी कौप्युनते जन कि पुनरास्तिक जो सत्य रूपी धर्म से भ्रष्ट हैं वह पुरुष क्रोध में भरे हुए विषधर सर्प के समान भयंकर हैं उससे नास्तिक भी भय खाता है फिर आस्तिक मनुष्य के लिए तो कहना ही क्या है स्वयं उत्पाद्य वही पुत्र सदस्यो न मनते नन्ते न चलोकाुपासनते जो स्वयं ही अपने तुल्य पुत्र उत्पन्न करके उसका सम्मान नहीं करता उसकी संपत्ति को देवता नष्ट कर देते हैं और वह उत्तम लोकों में नहीं जाता कुल वंश प्रतिष्ठा ही पिता पुत्र पिताों ने पुत्र को कुल और वंश की प्रतिष्ठा बताया है अतः पुत्र सब धर्मों में उत्तम है इसलिए पुत्र का त्याग नहीं करना चाहिए स्वपत्नी प्रभुवान्चल क्रियतान विवर्धिता येड्यासुचोत्पन्ना पुत्रन् वै मनुरभ्रवीर अपनी पत्नी से उत्पन्न एक और अन्य स्त्रियों से उत्पन्न लब्ध कृत पोषित तथा उपनेनादि से संस्कृत ये चार मिलाकर कुल पांच प्रकार के पुत्र मनोजी ने बताए हैं धर्म धर्मकृत्याम मनस प्रीतिवर्धना नरका जाता पुत्रा धर्म प्लवा पितृन् ये सभी पुत्र मनुष्यों को धर्म और कीत्य की प्राप्ति कराने वाले तथा मन की प्रसन्नता को बढ़ाने वाले होते हैं पुत्र धर्मरूपी नौका का आश्रय ले अपने पितरों का नरक से उद्धार कर देते हैं सम निपतिशार्द उल पुत्रम न त्यक्तुमरहसी आत्मान सत्य च पालयन पृथ्वी पते नरेंद्र सिंह कपटम न वोढ़सी अतः निपश्रेष्ठ आप अपने पुत्र का परित्याग न करें पृथ्वी पते नरेंद्र प्रवर आप अपने आत्मा सत्य और धर्म का पालन करते हुए अपने सिर पर कपट का बोझ न उठावे वरम कूप सदा वापी वरम वापी सतात क्रतु वरम क्रतु सतात पुत्र सत्यम पुत्र सतात वरम शौक में खोदवाने की अपेक्षा एक बावड़ी बनवाना उत्तम है सौ बावड़ियों के अपेक्षा एक यज्ञ कर लेना उत्तम है सौ यज्ञ करने के अपेक्षा एक पुत्र को जन्म देना उत्तम है और सौ पुत्रों के अपेक्षा भी सत्य का पालन श्रेष्ठ है अश्वेध सहस्रम चत्यम चुलेतम अश्वेध सहस्रादि सत्य में वशेषते एक हजार यज्ञ एक ओर तथा तो सत्य भाषण का पुण्य दूसरी ओर यदि तराजू पर रखा जाए तो हजार अष्टमेध यज्ञों की अपेक्षा सत्य का पड़ला भी भारी होता है सर्व सर्वतीर्थावगा सत्यम च वचनम राजन समम वमम राजन संपूर्ण वेदों का अध्ययन और समस्त तीर्थों का स्नान भी सत्य वचन की समानता कर सकेगा या नहीं इसमें संदेह ही है क्योंकि सत्य उनसे भी श्रेष्ठ है नाच सत्य समो धर्मो न सत्याद्य परम न ही तीव्रतरम सत्य के समान कोई धर्म नहीं है सत्य से उत्तम कुछ भी नहीं है और झूठ से बढ़कर तीव्रतर पाप इस जगत में दूसरा कोई नहीं है राजन सत्यम परम ब्रह्म सत्यम च परह मात्याक्षी समयम राजन सत्यम संगतम अस्तुते राजन सत्य पर ब्रह्म परमात्मा का स्वरूप है सत्य सबसे बड़ा नियम है अतः महाराज आप अपनी सत्य प्रतिज्ञा को न छोड़िए सत्य आपका जीवन संज्ञ हो आनृत चेत प्रसंगस्ते श्रद्धासीन चेत स्वयं आत्मनाहते गच्छा भी वाद्य सेना संगतम यदि आपकी झूठ में ही आसक्ति है और मेरी बात पर श्रद्धा नहीं करते हैं तो मैं स्वयं भी चली जाती हूं आप जैसे के साथ रहना मुझे उचित नहीं है पुत्रत्व संकमान बुद्धिज्ञापक दीपना गती स्वर स्मृति सत्वशील विज्ञान विक्रमा धिष्णु प्रकृतिभावरताजय सामुस्ते तुत्रो न संशय साधुस्थोधृतम बिंबं तव दसापते ताते भाषमा वै स्म राज्य कृथा या मेरा पुत्र है या नहीं ऐसा संदेह होने पर बुद्धि ही इसका निर्णय करने वाली अथवा इस रहस्य पर प्रकाश डालने वाली है चाल ढाल स्वर स्मरण शक्ति उत्साह शील स्वभाव निज्ञान पराक्रम प्रकृति भाव आवर्त भवर तथा रोमावली जिसकी ये सब वस्तुएं जिससे सर्वथा मिलती जुलती हो वह उसी का पुत्र है इसमें इस संशय नहीं है राजन आपके शरीर से पूर्ण समानता लेकर यह बिंब की भांति प्रकट हुआ है और आपको तांत कहकर पुकार रहा है आप इसकी आशा न तोड़े तोमृते पे दुष्यंत शैल राजा बसंत काम चरु चतुरंता मिमा पुत्रे बे पाल महाराज दुष्यंत मैं एक बात कह देती हूँ आपके सहयोग के बिना भी मेरा यह पुत्र चारों समुद्रों से घिरी हुई गिरिराज हिमालय रूपी मुकुट से सुशोभित समुची पृथ्वी का शासन करेगा शकुंतले तव चक्रवर्ती भविष्यति एव मुक्तो महेंद्रे भविष्यति न चान्यताक्षिपे बहोपयुक्ता दैवदूता दता न ब्रुवं यथा सत्यम उताहोप्यन किल असाक्षण ही मंदभाग्या देवराज इंद्र का वचन है शकुंतले तुम्हारा पुत्र चक्रवर्ती सम्राट होगा यह कभी मिथ्या नहीं हो सकता यद्यपि देवदूत आदि बहुत से साक्षी बताए गए हैं तथापि इस समय वे क्या सत्य है और क्या असत्य इसके विषय में कुछ नहीं कह रहे हैं अतः साक्षी के अभाव में यह भाग्यहीन शकुंतला जैसी आई थी वैसे ही लौट जाएगी वैशं पुवाच एकतावक्ता राजत शकुंतला अथातरीक्षा दुष्यंत वागुवाचा शरीर ऋत्पिंग पुरोहिताचार्य मंत्रे वृत वै समी कहते हैं जिनमे जय राजा दुष्यंत से इतनी बातें कहकर शकुंतला वहां से चलने को उद्यत हुई इतने में ऋत्पिज पुरोहित आचार्य और मंत्रियों से घिरे हुए दुष्यंत को संबोधित करते हुए आकाशवाणी हुई भस्त्र माता पिता पुत्रो ये न जा स एव सरस्वपुत्र दुष्य माह शकुंतला सर्वेभ्योजेभ्य साक्षाद्य सुत आत्मा चीस सुतो तथ पौरव आहित हात्म आत्मा पिरक्ष इमं सुत अनियां प्रतीक्ष स्व मास्था शकुतलां स्त्रिपित्रम अतुमेतुश्य धर्मत मासी मसी रजोषा सां दुष्कृतर्षति रेतोधा तो धा नरदेव उन्यती नरदेयम क्षयात तम चास्ता गर्भस्थ सत्यमा जाया जनयते पुत्र आत्मनोम दिधा दुष्यंत माता तो केवल भाथी धोकनी के समान है पुत्र पिता का ही होता है क्योंकि जो उसके द्वारा उत्पन्न होता है वह उसी का स्वरूप है इस न्याय से पिता ही पुत्र रूप में उत्पन्न होता है अतः दुष्य तुम पुत्र का पालन करो शकुंतला का अनादर मत करो पौरव पुत्र साक्षात अपना ही शरीर है वह पिता के संपूर्ण अंगों से उत्पन्न होता है वास्तव में वह वा पुत्र नाम से प्रसिद्ध अपना आत्मा ही है ऐसा ही यह तुम्हारा पुत्र भी है अपने द्वारा ही गर्भ में स्थापित किए हुए आत्मस्वरूप इस पुत्र की तुम रक्षा करो शकुंतला तुम्हारे प्रति अन्य अनुराग रखने वाली धर्मपत्नी है इसे इसी दृष्टि से देखो उसका अनादर मत करो दुष्यंत स्त्रियां अनुपम पवित्र वस्तु है यह धर्मतः स्वीकार किया गया है प्रत्येक मास में इनके जो रजस्राव होता है वह इनके सारे दोषों को दूर कर देता है नरदेव वीर का आधान करने वाला पिता ही पुत्र बनता है और वह यमलोक से अपने पितृगण का उद्धार करता है तुमने ही इस गर्भ का आधान किया था शकुंतला सत्य कहती है जाया अर्थात पत्नी दो भागों में विभक्त हुए पति के अपने ही शरीर को पुत्र रूप में उत्पन्न करती है तस्मात् दुष्यंत पुत्रम शाकुतलम निप अभूति रेसा यीवंत जीवन्तमात्मजम् इसलिए राजा दुष्यंत तुम शकुंतला से उत्पन्न हुए अपने पुत्र का पालन पोषण करो अपने जीवित पुत्र को त्याग कर जीवन धारण करना बड़ी दुर्भाग्य की बात है शकुंतलम महात्मा दौस्यी भर पौरव भरतभ्यो यम तयास्मास्माक वचनादपि तस्मा भव नामना भर तो नाम ते सु पौरव यह महामना बालक शकुंतला और दुष्यंत दोनों का पुत्र है हम देवताओं के कहने से तुम इसका भरण पोषण करोगे इसलिए तुम्हारा यह पुत्र भरत के नाम से विख्यात होगा एवं तपो देवा ऋषिश्च तपोधना पति व्रते संपिवर्षि तुत्व राज पुरोहित अम्यादेवदूत भाषित वैसं पायन जी कहते हैं राजन ऐसा कहकर देवता तथा तपस्वी ऋषि सकुंतला को पतिव्रता बतलाते हुए उस पर फूलों की वर्षा करने लगे पूर्वशी राजा दुष्यंत देवताओं की यह बात सुनकर बड़े प्रसन्न हुए और पुरोहित तथा मंत्रियों से इस प्रकार बोले आप लोग इस देवदूत का कथन भली भांति सुन लें अहम चाप्यम एवनम जाना स्वयं आत्मज यद्य हम वचनाद से गृहणीयाम मम आत्मज भवेदि शकयो लोक शुद्धो भवदयम मैं भी अपने इस पुत्र को इसी रूप में जानता हूँ यदि केवल शकुंतला के कहने से मैं इसे ग्रहण कर लेता तो सब लोग इस पर संदेह करते और यह बालक शुद्ध नहीं माना जाता वह सम्पान वाच तम विशोध्य तदा राजा देवदूते न भारत श्रेष्ठ प्रमुदापी प्रतिजग्राहतम सुतम वह कहते हैं भारत इस प्रकार देवदूत के वचन से उस बालक के शुद्धता प्रमाणित करके राजा दुष्यंत ने हर्ष और आनंद में मग्न हो उस समय अपने उस पुत्र को ग्रहण किया तत तदा राजा पितृकर्माणि सर्वश कार्यामुदित प्रीतिमान्य तन्नंतर महाराज दुष्यंत ने पिता को जो जो कार्य करने चाहिए वे सब उपनयन आदि संस्कार बड़े आनंद और प्रेम के साथ अपने उस पुत्र के लिए शास्त्र और कुल की मर्यादा के अनुसार कराए मूर्धन चयनम उपाघ्रज सस्ने हम पर सभाज्ञा मनो विप्रैश्च सूयमान बंदे भी सा मुदम परमा भे पुत्र संस्पर्श जाम नृप और उसका मस्तक सूंघ कर अत्यंत स्नेहपूर्वक उसे हृदय से लगा लिया उस समय ब्राह्मणों ने उन्हें आशीर्वाद दिया और वंदीजनों ने उनके गुण गाये महाराज ने पुत्र स्पर्श जन परम आनंद का अनुभव किया भार्थ दुष्य पूजया दुष्यंत ने अपनी पत्नी शकुंतला का भी धर्म पूर्वक आदर सत्कार किया और उसे समझाते हुए कहा कृतो लोक परोक्षो संबंधो वै तया सह तस्मा तेवी तुद्ध्यर्थम विचारितम् देवी मैंने तुम्हारे साथ जो विवाह संबंध स्थापित किया था उसे साधारण जनता नहीं जानती थी अतः तुम्हारी शुद्धि के लिए ही मैंने यह उपाय सोचा था ब्राह्मणा क्षत्रिया वैश्या शुद्धा से पृथक विदा ताम देवी पूजे निर्विशंकम पतिव्रता देवी तुमने संदेह पतिव्रता हो ब्राह्मण छत्री वैश्य और शुद्र ये सभी पृथक पृथक तुम्हारा पूजन समादर करेंगे मन्नते चैवलो कस्ते श्री भावान मई संगतम पुत्र मृतो राज्य मैं तस्मा विचारितम यदि इस प्रकार तुम्हारी शुद्धि न होती तो लोग यही समझते कि तुमने स्त्री स्वभाव के कारण काम व मुझसे संबंध स्थापित कर लिया और मैंने भी काम के अधीन होकर ही तुम्हारे पुत्र को राज्य पर बिठाने की प्रतिज्ञा कर ली हम दोनों के धार्मिक संबंध पर किसी का विश्वास नहीं होता इसीलिए यह उपाय सोचा गया था योपितयात्यर्थम तयक्तोस् प्रिय प्रिय प्रणे न्या विशालाक्षी तक्षा तम ते मया छुभे प्रिय विशाल लोचने तुमने भी कुपित होकर जो मेरे लिए अत्यंत अप्रिय वचन कहे हैं वे सब मेरे प्रति तुम्हारा अत्यंत प्रेम होने के कारण ही कहे गए हैं अतः शुभे मैंने वह सब अपराध क्षमा कर दिया है अन्य दुर्कम तयाप्यक्षी क्षंत्यम मम दुर्वचापति नार्य पातिव्रत व्रजंतिता विशाल नेत्रों वाली देवी इसी प्रकार तुम्हें भी मेरे कहे हुए असत्य अप्रिय कटु एवं पापपूर्ण पूर्ण दुर्वचनों के लिए मुझे क्षमा कर देना चाहिए पति के लिए क्षमा भाव धारण करने से स्त्रियाँ पाचिव्रत धर्म को प्राप्त होती हैं एवं मुक्ता राजर्षि दुष्यंतो महर्षि महिषि प्रियाम वासो वीरन्न पानैश्च पूजया माश भारत जन्मेजय अपनी प्यारी रानी से ऐसी बात कहकर राजर्षि दुष्यंत ने अन्नपान और वस्त्र आदि के द्वारा उसका आदर सत्कार किया। कियातरमु उपस्थ रथंतियासतत मम पुत्रो वने जात तब शोक प्रणाशन ऋणाद्य विमुक्त अस् पौत्रेण ते शुभे विश्वाम सुता च सुसातो चवर्जिता सुन सा पुत्रस्य महाभागे प्रसिदस्व शकुंतला वचन शुवा पौत्र सत्ज पादय पतिता शुतलाज्ञ बाहुभ्या हर्षा शून्य वर्तयत उवाच वचन सत्यम लक्षण तव तो पुत्रो विशलाक्षी चक्रवर्ती भविष्यति तव तो भर्ताक्षी तैलोक्य विजयी भवद दिव्यान् भोगाही मुक्ता रसंतरिया परमसम ववापसा शकुतला तदा सा त्रोक्ति ना कर्मणा तथग्रह महिषंवा सर्वाभरणूषिता ब्राह्मणे ब्योधनम दत्ता सैनिका नाम च भूपति तदनंतर वे अपनी माता रथंतिया के पास जाकर बोले माँ यह मेरा पुत्र है जो वन में उत्पन्न हुआ है यह तुम्हारे शोक का नाश करने वाला होगा शुभे तुम्हारे इस पुत्र को पाकर आज मैं पितृऋऋण से मुक्त हो गया माँ भागे यह तुम्हारी पुत्रवधू है महर्षि विश्वामित्र ने इसे जन्म दिया और महात्मा कर्ण ने पाला है तुम शंकुंतला पर कृपा दृष्टि रखो पुत्र की यह बात राजमाता रथंतर जाने पौत्र को हृदय से लगा लिया और अपने चरणों में पड़ी हुई शकुंतला को दोनों भुजाओं में भरकर देहर्ष के आंसू बहाने लगी साथ ही पौत्र के शुभ लक्षणों की ओर संकेत करती हुई बोली जिसानाक्षी तेरा पुत्र चक्रवर्ती सम्राट होगा तेरे पति को तीनों लोकों पर विजय प्राप्त होगा सुंदरी तुम्हें सदा दिव्य भोग प्राप्त होते रहें यह कहकर राजमाता रथंतर्या अत्यंत हर्ष से विभोर हो उठी उस समय तो राजा ने शास्त्रोक्त विधि के अनुसार समस्त आभूषणों से विभूषित शकुंतला को पटरानी के पद पर अभिषिक्त करके ब्राह्मणों तथा सैनिकों को बहुत धन अर्पित किया दुष्यंतस्तु सदा तदा तदा राजा तदाजापुत्रकुत तदा भरत कृत्वा यौवराज्येब्य सेचयन तन्नंतर महाराज दुष्यंत ने कुमार का नाम भरत रखकर उसे युवराज के पद पर अभिषिक्त कर दिया भरते भारवेश कृतकृतृप तथो वर्ष शत पूर्ण कृत्वा, तो कृत्वा नराधिप कृप दाना दुष्यंत स्वर्गलोक मुपेय फिर भरत को राज्य का भार सौंपकर महाराज दुष्यंत कृतकृत्य हो गए वे पूरे सौ वर्षों तक राज्य भोग कर विविध प्रकार के दान दे अंत में स्वर्गलोक सिधारे तस्तम चक्रम प्रत महात्म भास्वरम दिव्यमजित लोकसन्नादनम महत महात्मा राजा भरत का विख्यात चक्र सब ओर घूमने लगा वह अत्यंत प्रकाशमान दिव्य और अजेय था वह महान चक्र अपनी भारी आवाज से संपूर्ण जगत को प्रतिध्वनित करता चलता था चक्र के विशेषणों से यहाँ यही अनुमान होता है कि भरत के पास सुदर्शन चक्र के समान ही कोई चक्र था स विजित्य महिपाल सकार धर्मम प्राप चाण्तम यश उन्होंने सब राजाओं को जीतकर अपने अधीन कर लिया तथा सत्पुरुषों के धर्म का पालन और उत्तम यश का उपार्जन किया स राजा चक्रवर्त्यासीन सावभम प्रतापवान ए जय च बहुभिर्यज्ञ यथाशक्रो मरुत्पति महाराज भरत समस्त भूमंडल में विख्यात प्रतापी एवं चक्रवर्ती सम्राट थे उन्होंने देवराज इंद्र की भांति बहुत से यज्ञों का अनुष्ठान किया या जयास तम खंडो विधव भूरिदक्षिण श्रीमान गोवित तम दाम वाजिमेधम अवापस यस्म सहस्रम पद्या खंडवाय भर महर्षि कण्ड ने आचार्य होकर भरत से प्रचुर दक्षिणाओं से युक्त गोवितत नामक अश्वमेध यज्ञ का विधिपूर्वक अनुष्ठान करवाया श्रीमान भरत ने उस यज्ञ का पूरा फल प्राप्त किया उसमें महाराज भरत ने आचार्य कर्ण को एक सहस्र पद्म स्वर्ण दक्षिणा रूप में दी भरता भारती की भारत कुलम अपरे ये चपूर्वे वही भारत भरत से ही इस भूमंडल का नाम भारत अथवा भूमि का नाम भारती हुआ उन्हें से यह कौरव वंश भरतवंश के नाम से प्रसिद्ध हुआ उनके बाद उस कुल में पहले तथा तो आज भी जो राजा हो गए हैं वे भारत भरतवंशी कहे जाते हैं भरत्यान्वाये ही देवकल्पा महोजस बभूवर बहुर ब्रह्मकल्पाश्च बहोराज सतमा ये यानी नामधे तेषा तू तेयथा मुख्यम कृतय ते श्याम भारत महाभागा देवकल्पान थत्यार्जवपरायणान भरत के कुल में देवताओं के समान महापराक्रमी तथा ब्रह्मा जी के समान तेजस्वी बहुत से राजस्थी हो गए हैं जिनके संपूर्ण नामों की गणना असंभव है जन्मेजय इनमें जो मुख्य है उन्हीं के नामों का तुमसे वर्णन करूँगा वे सभी महाभाग नरेश देवताओं के समान तेजस्वी तथा सत्य सरलता आदि धर्मों में तत्पर रहने वाले थे इतिश्री महाभारते आदि परमढ़ि संभव परमढ़ि शकुंतलोपाख्यान चतु सप्तः तम तमोध्याय इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत संभव पर्व में शकुंतलोपाख्यान विषयक चौहत्तरवाँ अध्याय पूरा हुआ